दौड़ रही है पर्सू उस दिन तो ये दुख के भार से दबी रहकर ये नकली रूप में गई थी पृथ्वी गाय भर के गई थी ना तो धरा रूप से नहीं गई धरा ये मिट्टी के जो कण हैं इन रूप में तो गई नहीं वहां पर दीन थी नकली रूप धारण करके वहां और गई भी बड़ी मंद गति से थी चल नहीं पाती थी भारा क्रण कर ही आज ये आनंदा के रेख मानो चंचल हो गई और अपने सत्य स्वरूप में रजकन के रूप में आज ये बड़ी तेजी से दौड़ती हुई चरीजारी ब्रह्मा जी को भी देखो ब्रह्मा हमारे दिल पलट गए अब हमें श्री कृष्ण चंद्र के पाद पद्म के का परि सुख प्राप्त हो गया इस प्रकार से नई नई भाव लहरिया उठ रही है सबके मन में और नंदरानी तो बस कभी उसकी बात सुन लेती है तो मग्न हो जाती है रोहिणी जी तो ध्यान रखती है कही ये चंचल दोनों बड़े लटकट हैं कहीं कूद पड़े चोट वोट लग जायेगी नंद रानी तो समाज लग्न हो जाती है स्नेह सुधा समुद्र में डूब कर तो बीच बीच में जब जागती हूँ तो देखती है इधर उधर देख रहा है तो दूसरी बातों में भुलाने लगती तो बातें हो रही थी इतने में श्याम सुंदर ने पूछा कि मैया माता क्वालुगछन तस्म अनजानी मामा ये बात हुई थी ना आप ध्यान में रखिएगा कि ये भगवान का विशुद्ध अनुरागमय लीला क्षेत्र है और यहाँ केवल अनुराग ही सारी सारी सामग्रियां हैं यहाँ भगवान का ऐश्वर्य सर्वथा अप्रकट है इसलिए इन सारी लीलाओं को न खेल मानना चाहिए न तुच्छ मानना चाहिए भगवान की प्रेमाधीनता का ये विचित्र अद्भुत निदर्शन है तो पूछा श्याम सुंदर नहीं की मैया कहा जा रहे हैं हम पता कुछ नहीं है बच्चा छोटा सा पूछता है कहाँ जा रहे हैं तो मैया बोली पुत्र वृंदावन नामनी वन धामी अरे वृंदावन नामक जो वन है वहां जा रही है तो हैं वृंदावन जा रहे हैं तो मैया फिर कब वापस लौटेंगे कदा सदन माया श्याम हम मैया फिर लौटेंगे कब बड़ी भोली बात है तो ये सुन करके मैया के अधरों पर मंद मंद मुस्कुराहट आ गई देखो ना कितना भोला है कितना भोला इसको पता ही नहीं है कि वहाँ बसड़े जा रहे हैं तो मैया आनंद में भर कर बोली की बस असमद अनुसंगत एवं संगत समाना अरे घर तो हमारे साथ ही जा रहा है बरजट है ना बेटा घर तो हमारे साथ चल रहा है घर लौटने की कौन सी बात तो बड़ा उल्लास घर साथ ही जा रहा है तब तो, तो बड़ी मौजूद है घर अब घर साथ घर के सब चीज साथ माखन भी साथ गैया भी साथ खिलौने भी साथ यही घर ही निकाल और घर कौन सा <laughs> तो बड़े पसंद हुए अब वो रास्ते यू देखे यू देखे कभी पक्षी दिखे कभी पशु दिखे कोई कभी नक्षत्र दीखे कभी कुछ कब तो अब बार बार नई नई बात पूछे तो मैया के पास बैठे कंठ पकंड झूलने लगे मैया बिल तो अच्छा मैया बता भगत तुम वृंदावन पुत्र अच्छा मैया बता वो वृंदावन है कहाँ जा रही हो वृंदावन कहा है तू तो ये पुत्र यमुना या पारे मेरा यमुना के उस पार है अब तो जब अब यमुना सामने आ गई तू तो यमुना के स्मृति हुई तब तो यमुना के बारे में प्रश्न होने लगे नमान कितना प्रश्नोत्तर यमुना के बारे में किया फिर सोचा कि मैया से बहुत देर बात करते हो गई अब रोहिणी मैया से बात करें विरोध है आनंद है तो बोले लघु माता का तो तत्व सात संपद अस्ती जीता बता प्रयास में प्रयास्याम अरे छोटी माँ बृंदाबल की जाते ठीक कि पढ़िए तो बताओ कि बृंदाबले वहां कौन सी सुख संपत्ति ऐसी है जो हम इतनी मेहनत करके वहां जा रहे हैं समाजवाड़े वाड़े सब जा रहे हैं सगड़े तो वहाँ क्या है क्या क्या सुख संपत्ति है तो मैया भी वैसी ही ये बड़ी बात समझे वही तो मैया ने कहा वहाँ महल है और वहाँ खेत है वहाँ ये है वो हुआ है मैया ने उनके अनुरूप ये बात कही कि पुत्र कीड़ा स्थान किरण का नीचे बहु निस नी अरे लाला वहाँ खेलने के बहुत स्थान खेलने बहुत हैं खेलने की बहुत जगह है और खिलौने बहुत हैं खेलने की सामग्रिया बहुत हैं और खेलने के स्थान बहुत हैं बोले खेलने की <laughs> बहुत जगह खेलने की बना बहुत और खेलने की सामग्री बहुत बोले प्रचुर साम, बड़ी सामग्री तब तो, तो बोले मैया उसे खड़े उतरना खरे बड़े अभी <laughs> जमीना पार करना है <laughs> अभी तो खेलो जरा अब खेलने के बाद याद आ गई ना तो खेलना चाहिए अभी <laughs> किसी तरह से मैया ने दूसरी बात चलाई भुलाया बुलाया अब इतने जंगल आ गया सघन वन से जा रहे हैं सब छकरे और ये अब चुपचाप समझ लगा थोड़ी बढ़िया रहे नई नई बात पूछते हैं और मैया उत्तर देती है प्रश्न पर प्रश्न लिखे बच्चों को प्रश्न बहुत करते हैं प्रश्न पर प्रश्न कुरसो वृक्ष समता दरद पिपन कौंडकोटि सूते सौदराख्य कह जटा व्यापूर्चस् इतं नव्यां वनातर गतिम जननी जिम्म संवाद जातम लोकम पीयूष वर्षर सुखिल त्रद्राट चित्र श्याम पूछा मैया अब वो चारों पेड़ ही पेड़ थे तो एक बड़ा बारी पीपल था उसके असंख्य उसके पत्ते थे और वो हिल रहा था हवा से तो बोले भैया ये क्या है तू तो बोली बेटा ये पीपल है पीपल पीपल क्या होता है बोले पेड़ होता है पीपल अच्छा थोड़े आ, आ, आ आगे बढ़े तो गुलर का पेड़ था वो थल लटक रहे थे तो बोले मैया ये, ये, ये करोड़ों करोड़ों अंडे अंडे इसमें दिख रहे हैं उनोरों के अंडे देखे थे कभी तो ये करोड़ों करोड़ों अंडों को लटकाए हुए ये क्या ये कौन सा पेड़ है पेड़ तो समझ गए कि जो लंबा ऐसा होता है पेड़ होता है पत्ते वाला बोल ये क्या है तो बोले बेटा ये उदम्बर है गुलर है अच्छा ये गुलर वो पीपल ये गुलर याद करने लगे पीपल आया और गुलर आया आगे बढ़े एक था बड़ का पेड़ उसकी जगहएं फैली हुई तमाम तो बोले शाम सुंदर के मैया ये तमाम इसके डे का साधु सा लगता है ये लंबा लंबा और फैला हुआ इसकी तमाम जगह फैली हुई इसके अंग फैले हुए ये कौन सा पेड़ है मैया तो बोली मैया बोली कि ये बड़ है बड़ बड़ है ये बट है इस प्रकार बन में जाते समय विचित्र विचित्र प्रश्नावली नई नई बात पूछ रहे हैं लाला पर मैया उत्तर दे रही है नया नया समाजी गुरु पर गुरु सुंदरियों पर मान अमृत की वर्षा करके उन्हें परमानंद में निग्न करा गुरु किया तो बस मस्त हो गयी सबको सुनाई पड़ता है लीला शक्ति ने क्या किया कि उन गोपियों को तेरूसी गोपियों को यही दिखा कि हम बगल में चल रहे हैं तो मुख भी दिखे बाद में तो सब अत्यंत आनंद सागर में निलग्न सारी की सारी अमृत की वर्षा हो रही तो फिर तो तो तो आगे बढ़े आगे बढ़े तो एक मयूर था मयूर मोर मोर देखा तो था, था पहले पर तो यहाँ फैलाये और ऐसा था कुछ तो भूल गए भूल गए कि ये मोर है तो बोले मैया चित्र कम मयूर कृदु कुयलाख्य कौ है वस्ति वाणी नरवदी शुकृ तत्थम मातृद्वेन प्रथम गुस्सा सन्नतो वसंत बाल गोपाल राम गजुक महिला शर्म भी संच तस्मा मैया ये, ये ये कौन कौन सी चिड़िया कौन पक्षी है बोले बेटा मोर है ये मोर अच्छा ये मोर है इतने में कोयल की कुहू को ध्वनि सुनी ये देखा कोयल देखी बोले मैया ये कौन गा रहा है कुहू कुहू कुह तो गाई रही है ये कौन है तो मैया बोली ये कोयल है बेटा कोयल कोकिल है कितने में कोई सुग्गा था, था राम राम राम राम वो तो कुछ तो जैसे ही बोल रहा था हरी हरी कृष्ण कृष्ण बोल रहा था तो ये अब समझे नहीं कि आदमी बोलता है कि ये ये कोई पक्षी बोलता है तो बोले मैया ये आदमी की तरह बोल रहा है ये कौन है बोले बेटा ये सुहा है सुतने में देखा तो ये कुछ वृक्षों पर बड़े सुंदर फूल खिले हुए और भवरे मंडरा रहे और कुछ जा के बैठ गए उसका रस पीने लगे गुंजार हो रहा तो पूछा मैया ये ये ये पुष्पों का पराग जो पी रहा है ये ये काला काला ये कौन है ये गुन गुन कर रहा गुंजार कर रहा बोले बेटा ये भमरा है भवर है भ्रमर है इस प्रकार दोनों माताओं को राम श्याम दोनों बालक बृहद बन से वृंदावन जाते समय आनंद दे रहे बातें कर रहे हंस रहे हैं हंसा रहे हैं और तो तमाम विज सुंदरिया है उन पर मनु आनंद धारा का प्रवाह बहाकर उनका अभिषेक कर रहे सब आनंद सागर में दूर रही और यमुना जी थोड़ी दूर है तो कहा बेटा थोड़ा कलेवा कर लीजिए भूख लगी होगी यमुना जी तो अभी दूर है तो बोलेगी गाड़ी पर कलेवा कर ले उतारो तो जब गाड़ी थाम थानद नीचे उतर जाओ तो कलेवा करेंगे तो मैया बोली नहीं, नहीं गाड़ी पर ही बोलना गाड़ी पर नहीं कर या तो गाड़ी रोको चलती गाड़ी पर नहीं कर तो मैया ने कहा भाई गाड़ी रोको तो थकरा रुक गया तो ये बोला उतरते हैं मैया बिना उतरे तो खाएंगे नहीं बोले अच्छा उतर तो सुंदर एक पेड़ था जंगली बड़ा भारी पेड़ था उसकी छाया थी तो छाया में बैठ गए बोले अकेले नहीं खाएंगे हम तो बुलाओ बुलाओ सब सखाओं को तो सब सखा आए तो दिन बहुजन बहु भात रसोई खचर सके प्रकार सूर शाम हलगर दो भैया और सखा सब अगवार अब लगे खाने कलेवा वहां शुरू हो गया ये यात्रा हो रही है वृंदावन यात्रा अब कलेवा करके फिर सवार हुए मैया ने कहा जब अब तो कलेवा कर चुके देखो देर हो जाएगी बुरी तरह से खेल लें बोले <laughs> तो भैया वृंदावन चल के खेलना एक दिन का पड़ाव हुआ रास्ते में तो धीरे धीरे सब जा रहे मौज करते हो गए मैया को अब कुछ तो जल्दी है नहीं कलेवा कर लेता है कहीं पर भी और खेलता है और हंसाता है हंसता है और क्या चाहिए मैया का जो प्रेम साम्राज्य है उसमें इन, इन वस्तुओं के सिवा किसी वस्तु की भुक्ति मुक्ति की कोई को अपेक्षा नहीं उन्हें तो और कोई महल चाहिए भोग चाहिए धन चाहिए समाज चाहिए ज्ञान वैराग्य चाहिए मुक्ति चाहिए लोक चाहिए ये कुछ नहीं मैया के कन्हैया हंसता रहे और हंसाता रहे और ये चुलबुल चुलबुल नाचता रहे बस और कन्हैया कर लिया भूखा न रहे महिला का सारा का सारा संसार इसी में भुक्ति सारी लोक प्रमोक सारा इसी में समा जाता है तो धीरे धीरे बैठे थल सवार हुए चले आगे बढ़े तो सकल समूह ये छकरों का दल ये धीरे धीरे जा जा करके और जमुना के तट पर इकट्ठा होने लगा तो रूप गोस्वामी ने देखा वहां पर ये सब दृश्य उन लोगों के सामने आए और नए नए नए नए रूप में भगवान का जो लीला रस है ये नित्य नवीन है भड़ा इसमें तो भाव तरंगे जितनी उगती हैं उतना ही भगवान का नव नव रूप सामने आता है ये अमुक रूप इतना ही भगवान का इसके पर और कुछ जानना नहीं ये यहाँ यह पर नहीं है यहाँ पर तमाम जानना बाकी है बाकी रहता है क्योंकि ये अनाज काल से और अनंत काल तक नित्य नवीन रूप में प्रकट होता रहता है तो उन्होंने देखा कि उनको नु, मालूम हुआ मन मंदिर कैलाश हिमाचल आज बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उन पहाड़ राजाओं के शिशु के सकत उन महीधरों के शिशु जैसे और शिशु जैसे ये खेलने की लालसा से मनु ये लाइन बांध करके श्रेणी बंद होकर जमुना के तट पर आ गए और इनको आया देख करके अब सुराज को जो मानो दया आ गए तो इनकी पांच नहीं काटी थी ये चलते कैसे बिछा रहे तो ये छोटे छोटे महीधरो के कुमार सगध ये महीधरो के कुमार जो हैं ये मानो सुराज की दया पर की भाई छोटे शिशु है खेलने जा रहे हैं तो उनकी पाख न काटे तो पाखे न काटें इसलिए इसलिए बस ये प्रगल्भ हुए ये बिना बाधा के दौड़े जा रहे है सगलता यमुना तट घटमान खेला शिशव किनक गिरी कैलाश गौरी गुरु प्रभति महामहिधर राज पंक्ति हु चलंती कुमार श्रेणी शकटान पति जनीर विदृषं सर ये देखा अब वहां पर बड़े बड़े तमाम कल अपने बात हुई थी सब पहलवान सिपाही वो शस्त्रधारी ये दलों के दल ये गायों के पहले ही आ पहुंचे वहां पर आगे से आगे प्रबंधन करना है इतना इतना बड़ा जल यात्रा का जा रहा है तो सब आगे सामान इकट्ठा करना है आगे का रास्ता ठीक रखना है आगे तम्बू बम्बू का ही सब करना है तो देवताओं ने देखा कि आज ये बड़ा सुंदर मौका है फिर सब लक्षधधारी और क्षेत्रधारी धनुषधारी बन बन करके गोप बन के सबको तो आज्ञा नहीं मिली क्योंकि लीला शक्ति तो जागृत है ना वो सावधान उसको लीला शक्ति को कोई को भी धोखा नहीं दे सकता जिन जिन का अधिकार समझा गया उनको कहा कि तुम लोग आ जाओ तो मानो ये ब्रजपुर की जो राज्यश्री थी वो स्वयं ही सपार सैन्य बल के रूप में मूर्तिमान होकर और आकाश को स्पर्श करती हुई मानो एक बड़े तीव्र गति से जा रही उसका सौ तो जा रही है कि आगे से आगे पहुंच करके बंदा वृंदावन को समरकित करना है सजाना अब बृहत् में तो अब खाली भूमि मात्र रह गई का उ जो साम्राज्य था उठ आया एवं चलती व्रज बले जब रेलमानगन अव सा महाबलराजधानी श्रीमूर्तिवतीय ग्यकर्तृम रह गई ये सब अगैस तो अब सब जब समीप आ गए यमुना जी के अब यमुना जी को तो पार करना है ना, और तो कितनी हैं सब को पार करना है तो देखा कि शाम हुई जा रही है सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और यमुना जी की वो लहरें हैं वो उठ रही हैं, तो देखा इतना दूधन है इतने छकड़े हैं और इतने आदमी हैं तो सोचा कि आज तो पार उतरना मुश्किल है उन लोगों ने निश्चय किया कि कितने सब अब शाम होने चली और आज ये सब सब पार उतर जाए ये तो संभव नहीं तो यहीं पर आज डेरा रखना है रात रात्रि को विश्राम यहीं करना है तो और सोचा बोले अगर नंद बाबा नहीं आ आगे तो मैंने नंद बाबा को कन्हैया का आराम चाहते हैं आगे कैसे नहीं देंगे तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो तो बोले उनसे पूछे बोले पूछने की जरूरत सुनी आपस में बात फिर पूछने की जरूरत सुनी वो तो बहुत पीछे हैं वो जब तक आएंगे तब तो तक तो शाम ही हो जाएगी तो सब सम्मति से गोको ने निश्चय किया कि वो देश काल के बड़े पंडित रहे सब पूर्वा जानने वाले ये गोक सैनिक उन्हें विश्राम करने के व्यवस्था है सब लगे तो अब बोले ज्यादा कुछ नहीं चार पहत रहना है तो बोले के उस सब बड़े बड़े कला भी सब लोग आ गए कला जानने वाले बड़े चतुर शिल्पी बड़े प्रबंधक सारे दक्ष प्रबंध में उन्होंने मानो तम्बुओं का नगर बना दी, बड़े बड़े तम्बू खेमे सब तो आता निता परितो परि तो विता ने पटभित श्रृंगा चुक क्रम सेव समान सूत्र सुश्री रे योग बनी जो यो चारों तरफ तम्बू खड़े हो गए तम्बू लग गए उनके ऊपर तमाम बिता चंडोवा सब काम दिए गए चारों ओर से बस्तरों को खींच खींच करके और बस्तरों की भीत बना दी कनाच तांग दी गई कनाच लग गई चारों तरफ और रास्ते बना दिए गए जैसे गुरुकुल में बड़े बड़ी चौड़े सड़कें थी वैसी सड़कें बन गई और चौराहों पर क्रम से जैसे वहां बाजार से दुकानें थी वैसी बाजार लग गया दुकानें लग गई हाथ बन गई इस प्रकार वो कपड़ों का नगर बस गया अब उसके बाहर तो तमाम गाय आके इकट्ठी होने लगी और बल की बड़ी भारी शोभा तो पहले वहां गाय आकर खड़ी हुई और धीरे धीरे मिलने लगी आपस में अब वहां इतनी गायें आईं ऐसा मालूम होता है मनो ज्योत्सना खंड निवाद्रता समवत पश्चा भूत पा खा सा, सारा कर्मत सदा क्षीर शिवा राम निधि क्योंकि ये ऐसा मालूम हुआ मनो ये ज्योत्सना का चांदनी का कोई खंड ही हो तमाम दबल दबल से उज्ज्वल उज्जवल तमाम गायें चमकती हुई और फिर संख्या बड़ी बहुत तब मालूम हुआ कि मानो ये तो दूध का सरोवर है कोई